जरूर कुछ गड़बड़ है मिसेस खन्ना कई दिनों से वॉच कर रही थीं। नौकरी करते हुए ये कभी भी आठ बजे से पहले बिस्तर से नहीं उठे अब स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के अगले ही दिन से ये हाल है कि सुबह पांच बजे उठ जाते हैं शौच आदि से निबट सही छह बजे घर से निकल जाते हैं मॉर्निंग वॉक तो जैसे इनकी कुंडली में लिखा ही नहीं था लेकिन अब ये पार्क में जाने लगे हैं हाफ पैंट को आर एस एस का सुथन्ना कहकर छूते तक नहीं थे पिछले हफ्ते एक जोड़ी कैप्रीज और एक जोड़ी स्पोर्ट्स शू लेकर आए बोले इसमें इजी रहता है घर के दरवाजे से निकलते ही जॉगिंग शुरू कर देते हैं और गजब की बात यह है कि लौटकर आते हैं 9:30 बजे गरज ये कि सुबह के तीन घंटे पार्क की भेंट चढ़ाने लगे हैं समझ में नहीं आता कि पार्क में ये क्या करने जाते हैं घूमने जाते हैं या, या के बाद वाला विचार बेहद पीड़ादायक था वो विचार मन में आते ही मिसेस खन्ना सिर से पांव तक जैसे हिल सी गई उस चुड़ैल की वजह से तो नहीं ले बैठे वॉलेंट्री रिटायरमेंट वे मन ही मन सोचने लगी हे भगवान बुढ़ापे में जगहसाई ना करा बैठे ये देखना पड़ेगा अगली सुबह अलार्म बंद करने के बाद बिस्तर से उठकर जैसे ही खन्ना जी फ्रेश होने के लिए टॉयलेट में घुसे मिसेस खन्ना ने भी बिस्तर छोड़ दिया वे दूसरे टॉयलेट में घुस गईं फिर जैसे जैसे खन्ना जी तैयार हुए वैसे वैसे वे भी तैयार होती गईं लेकिन बचते बचाते कुछ इस तरह कि खन्ना जी को कुछ भी असामान्य ना लगे घर से खन्ना जी के निकलने के दो तीन मिनट पीछे ही वे भी निकल लीं हालांकि पूरी तरह पीछा नहीं कर सकी उनका क्योंकि खन्ना जी ने तो रोजाना की तरह दरवाजे से निकलते ही जॉगिंग शुरू कर दी थी फिर भी उन पर नजर रखने जितनी दूरी बनाए रखने में वे कामयाब रहीं खन्ना जी पार्क में घुसे उनके पीछे पीछे पाँच मिनट बाद वे भी खन्ना जी जॉगिंग करते आगे बढ़ गए पेड़ों की ओट में अपने आप को छिपाती वे भी आगे बढ़ती रहीं कुछ इस तरह की पति पर नजर भी रख सकें और किसी को संदेह भी ना हो पार्क में घूमने वालों की संख्या बहुत ज्यादा न सही कुछ कम भी ना थी उन्हीं के बीच रास्ता बनाते खन्ना जी जॉगिंग करते और जान पहचान के लोगों से हाय हेलो करते विस्तृत पार्क के एक हिस्से में बने कोलाकार पक्के फुटपाथ पर दौड़ते रहे मिसेस खन्ना पेड़ों की ओट में छिटपुट आसन करती सी एक जगह पर टिक गईं और नजर जमाए उन्हें देखती रहीं गोलाकार फुटपाथ पर जॉगिंग के बाद वे पार्क के दूसरे सिरे पर मखमली लॉन को घेरती फूलों की क्यारियों के निकट जा बैठे वहां तक नजर को दौड़ाए रखने में मिसेस खन्ना को असुविधा सी होने लगी पहले वाली जगह से उठकर वे कुछ और आगे वाले निगाह रखने में कुछ सुविधाजनक पेड़ों के पीछे आ गईं। कुछ एक का अभ्यास करने के बाद मिस्टर खन्ना प्राणायाम करने लगे हैं ऐसा उन्होंने देखा भस्त्रिका कपाल भाती अनिलोम विलोम सब कर लो दूर बैठी वे मन ही मन सोचती रहीं उसके आने तक तो ये सब नाटक तुम करोगे ही देर से आती होगी ना छुड़ आने दो आज ही पत्ता साफ न कर दिया उसका तो मेरा नाम भी कनिका खन्ना नहीं ये सोचते हुए वे कुछ अटकी फिर उन्होंने मन ही मन तय किया कि मिस्टर खन्ना ने अगर तिल भर भी उसका पक्ष लिया तो आज से वे सिर्फ कनिका रह जाएंगी खन्ना उपनाम हटा देंगी हमेशा के लिए तभी उन्होंने देखा कि प्राणायाम के बाद खन्ना जी क्यारियों में फूलों की छोटी पौध के बीच उगाई घास को उखाड़ने में जुट गए हैं घूमने आने वाले अन्य लोग उन्हें देखते और आगे बढ़ जाते छी छी मिसेस खन्ना को उनकी हरकत पर घृणा सी हो आई ये अब माली का काम करने बैठ गए माना इन्हें बहुत शौक है फूलों और पौधों का माना कि घर में गमला तक रखने की जगह कभी नहीं रही और उनकी ये इच्छा हमेशा मन की मन में दबी रही लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि यहाँ पार्क में आकर करीब आधे घंटे तक खन्ना जी घास उखाड़ने के इस काम में लगे रहे उखड़ी घास को एक और फेंक आने के बाद वे फूलों पर मंडराती तितलियों के पीछे बच्चों की तरह दूसरी तीसरी चौथी क्यारी तक दौड़ने लगे बैठी हुई तितली के परों तक झुक वे उसके रंगों को निरखते परखते और उसके बैठे रहने तक बुत बने खड़े रहते बिल्कुल ऐसे जैसे इतने निकट से तितली पहले कभी देखी ही ना हो भाग लो तितलियों के पीछे भाग लो इस उम्र में जितना जी चाहे बैठी बैठी मिसेस खन्ना उन पर कुर्ती रहीं मज़ा तो तब आएगा बच्चू जब वो गंदी मक्खी पार्क में आएगी और मैं तुम्हारे सामने अपनी इसी चुटकी से उसे मसल डालूंगी उधर वे बुद्ध बने खड़े थे कि रबर की एक गेंद उनके पांव पर आकर लगी उनका ध्यान भंग हुआ वे धीरे से दाई ओर झुके और गेंद को उठा लिया अंकल इधर जल्दी जल्दी क्यारियों से दूर पार्क के नजदीक वाले एक कोने में क्रिकेट खेल रहे कुछ बच्चों में से फील्डिंग कर रहे बच्चे चिल्लाए उन्होंने चिल्ला रहे बच्चों की ओर गेंद को न उछाल कर, उसे जहां का तहां डाल दिया और जोर से चिल्लाए oh, मैं अंपायरिंग करूंगा फील्डिंग नहीं ये कहने के साथ ही फूलों और तितलियों का साथ छोड़कर वे बच्चों की उन टीमों का अंपायर बनकर विकेट्स के निकट जा खड़े हुए दूर पेड़ की ओट में बैठी मिसेस खन्ना उनकी इन अजब गजब हरकतों को देखती रही उन्हें यकीन था कि मिस्टर खन्ना का जॉगिंग और प्राणायाम करना क्यारियों में गुड़ाई करना तितलियों को देखना और अंपायरिंग करना सब टाइम पास का जरिया है ऐसा करके वे उस चुड़ैल के आने तक का समय किसी न किसी तरह बिता रहे हैं उसके आ जाने के बाद पार के किसी घने झुरमुट में अनिर्वचनीय महा आनंद प्रेमालाप होगा बस उनके मन रूपी कढ़ा के डाह रूपी खोलते तेल में पति के प्रेमालाप के इन दृश्यों ने एकदम उफान ला दिया क्रोध से उनका पूरा बदन हिल सा गया माथे पर पसीने की बूंदे छलछला आई सासे गहरी गहरी चलने लगीं पूरी खुली होने के बावजूद आंखों से जैसे दिखना बंद हो गया चले एकाएक यह शब्द सुनकर उनकी तंद्रा टूटी वे बुरी तरह चौंक गई खन्ना जी बच्चों के पास से चलकर कब उन तक आ पहुंचे उन्हें पता ही न चला आसन और प्राणायाम जैसी चीजें भी पति से छिपकर चुपचाप करोगी भई ये तो हद हो गई तुम्हारे संकोची स्वभाव की खन्ना जी उनसे कह रहे थे सुबह को मेरे सोए रहने तक ही ये सब चुपचाप निपटाती रही हो ये तो मुझे मालूम था लेकिन यहां पार्क में आकर करने की भी ललक जाग उठेगी ये मैं नहीं सोच पाया था वहां बच्चों के साथ खेलते खेलते वो तो अचानक ही मेरी निगाह तुम पर आ पड़ी चलो अच्छा रहा कल से साथ ही निकल आया करेंगे दोनों नहीं नहीं पति की ये बात सुनते ही अपनी जगह से उठती हुई वे सी बोली उन्हें दरअसल पहले ही दिन अपने देख लिए जाने पर हार्दिक अफसोस हो रहा था जैसी आपकी मर्जी खन्ना जी बोले भाई अपना तो एक ही उसूल है जिसमें सब राजी उसमें रब राजी पर इतना मैं जरूर कहूंगा कि अच्छे कामों को करने में आदमी को संकोच नहीं करना चाहिए कल से फिर कल से चोरी करते पकड़े गए सफेद पोष की तरह मिसेस खन्ना धीमे लेकिन तीखे स्वर में पुनः पति पर गुर्राई घर का कामकाज भी देखना है ना कुदान मारने को रोज रोज यहां चले आना मेरे लिए मुमकिन नहीं मैं अपने हिसाब से खुद ही करूंगी ये सब दरअसल चुड़ायल की पकड़ तो तभी संभव थी जब वे खन्ना जी के साथ ना आए और इस तरह घर से निकले कि खन्ना जी को उनके द्वारा अपना पीछा करने का आभास तक ना हो इस एहसास से कि खन्ना जी अपने जीवन की दूसरी पारी खेल रहे हैं वे दूर बहुत दूर थी धन्यवाद